I'll be hunting. सभा में बहते हुए जीव के लिए धर्म ही एकमात्र द्वीप प्रतिष्ठा गति और उत्तम शरण है ने कहा है कि यदि मृत्यु ना हो तो जगत में कोई धर्म भी ना हो ठीक ही है उसकी बात क्योंकि अगर मृत्यु ना हो तो जगत में कोई जीवन भी नहीं हो सकता मृत्यु केवल मनुष्य के लिए है इससे थोड़ा समझ ले पशु भी मरते हैं पौधे भी मरते हैं लेकिन मृत्यु मानवीय घटना है पौधे मरते हैं लेकिन उन्हें अपने मृत्यु का कोई बोध नहीं पशु भी मरते हैं लेकिन अपनी मृत्यु के संबंध में चिंतन करने में असमर्थ हैं। तो मृत्यु केवल मनुष्य की ही होती है क्योंकि मनुष्य जानकर मरता है जानते हुए मरता है मृत्यु निश्चित है ऐसा बोध मनुष्य को है चाहे मनुष्य कितना ही भुलाने की कोशिश करे चाहे कितना ही अपने को छिपाए पलायन करे चाहे कितने ही आयोजन करे सुरक्षा के बुलावे के लेकिन हृदय के गहराई में मनुष्य जानता है कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है मृत्यु के संबंध में पहली बात तो यह ख्याल में ले लेनी चाहिए कि मनुष्य अकेला प्राणी है जो मरता है मरते तो पौधे और पशु भी हैं लेकिन उनके मरने का भी बोध मनुष्य को होता है उन्हें नहीं होता उनके लिए मृत्यु एक अचेतन घटना है और इसलिए पौधे और पशु धर्म को जन्म देने में असमर्थ हैं जैसे ही मृत्यु चेतन बनती है वैसे ही धर्म का जन्म होता है जैसे ही ये प्रतीति साफ हो जाती है कि मृत्यु निश्चित है वैसे ही जीवन का सारा अर्थ बदल जाता है क्योंकि अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर जीवन की जिन क्षुद्रताओं में हम जीते हैं उनका सारा अर्थ खो जाता है मृत्यु के संबंध में दूसरी बात ध्यान देने में जरूरी है कि वो निश्चित है निश्चित का मतलब ये नहीं कि आपकी तारीख घड़ी निश्चित है निश्चित का मतलब ये है कि मृत्यु की घटना निश्चित है होगी ही लेकिन अगर ये भी बिल्कुल साफ हो जाए कि मृत्यु निश्चित है होगी ही तो भी आदमी निश्चिंत हो सकता है जो भी निश्चित हो जाता है उसके बाबत हम निश्चिंत हो जाते चिंता मिट जाती है मृत्यु के संबंध में तीसरी बात महत्वपूर्ण है और वो ये है कि मृत्यु निश्चित है लेकिन एक अर्थ में अनिश्चित भी है होगी तो लेकिन कब होगी इसका कोई भी पता नहीं है होना निश्चित है लेकिन कब होगी इसका कोई भी पता नहीं है निश्चित है और अनिश्चित भी होगी भी लेकिन तय नहीं है कब होगी इससे चिंता पैदा होती है जो बात होने वाली है और फिर भी पता ना चलता हो कब होगी अगले क्षण हो सकती है और वर्षों भी टल सकती है विज्ञान की चेष्टा जारी रही तो शायद सदियों भी टल सकती है इससे चिंता पैदा होती ने कहा है मनुष्य की चिंता तभी पैदा होती है जब एक अर्थ में कोई बात निश्चित भी होती है और एक दूसरे अर्थ में निश्चित नहीं भी होती तब उन दोनों के बीच में मनुष्य चिंता में पड़ जाता मृत्यु की चिंता से ही धर्म का जन्म हुआ है लेकिन मृत्यु की चिंता हमें बहुत सालती नहीं है हमने उपाय कर रखे हैं जैसे रेलगाड़ी में दो डब्बों के बीच में बफर होते हैं उन बफर की वजह से गाड़ी में कितना ही धक्का लगे डब्बे के भीतर लोगों को उतना धक्का नहीं लगता बफर धक्के को झेल लेता है कार में स्प्रिंग होते हैं रास्ते के गड्ढों को स्प्रिंग झेल लेते हैं अंदर बैठे हुए आदमी को पता नहीं चलता आदमी ने अपने मन में भी बफर लगा रखे जिनकी वजह से वो मृत्यु का जो धक्का अनुभव होना चाहिए उतना अनुभव नहीं हो पाता मृत्यु के और आदमी के बीच में हमने बफर का इंतजाम कर रखा वो बफर बड़े अद्भुत है उन्हें समझ लें तो फिर मृत्यु में प्रवेश हो सकते और ये सूत्र मृत्यु के संबंध में है मृत्यु से ही धर्म की शुरुआत होती इसलिए ये सूत्र धर्म के संबंध में है कभी आपने ख्याल ना किया हो जब भी हम कहते हैं मृत्यु निश्चित है तो हमारे मन में लगता है प्रत्येक को मरना पड़ेगा लेकिन उस प्रत्येक में आप सम्मिलित नहीं होते ये बफर है जब भी हम कहते हैं हर एक को मरना होगा तब भी हम बाहर होते हैं संख्या के भीतर नहीं होते हम गिनने वाले होते हैं मरने वाले कोई और होते हैं। हम जानने वाले होते हैं मरने वाले कोई और होते हैं। जब भी मैं कहता हूं मृत्यु निश्चित है तब भी ऐसा नहीं लगता कि मैं मरूंगा ऐसा लगता है हर कोई मरेगा एनानिमस उसका कोई नाम नहीं है वो हर आदमी को मरना पड़ेगा लेकिन मैं उसमें सम्मिलित नहीं होता हूँ मैं बाहर खड़ा हूँ मैं मरते हुए लोगों की कतार देखता हूँ लोगों को मरते हुए देखता हूँ जन्मते देखता हूँ मैं गिनती करता रहता हूँ मैं बाहर खड़ा रहता हूँ मैं सम्मिलित नहीं होता जिस दिन मैं सम्मिलित हो जाता हूँ बफर टूट जाता है बुद्ध ने मरे हुए आदमी को देखा और बुद्ध ने पूछा क्या सभी लोग मर जाते साथी का सभी लोग मर जाते हैं बुद्ध ने तत्काल पूछा क्या मैं भी मरूंगा हम नहीं पूछते बुद्ध की जगह हम होते इतने से हम तृप्त हो जाते कि सब लोग मर जाते बात खत्म हो गई लेकिन बुद्ध ने तत्काल पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा जब तक आप कहते हैं सब लोग मर जाते हैं तब तक आप बफर के साथ जी रहे हैं जिस दिन आप पूछते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे सब ना भी मरते हो और मैं मरता हूं तो भी मृत्यु मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है क्या मैं भी मर जाऊंगा लेकिन ये प्रश्न भी दार्शनिक की तरह पूछा जा सकता है और धार्मिक की तरह पूछा जा सकता है जब हम दार्शनिक की तरह पूछते हैं तब फिर बफर खड़ा हो जाता है तब हम मृत्यु के संबंध में सोचने लगते हैं मैं के संबंध में नहीं जब धार्मिक की तरह पूछते हैं तो मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं रह जाती मैं महत्वपूर्ण हो जाता हूं सारथी ने कहा कि किस मुंह से मैं आपसे कहूँ कि आप भी मरेंगे क्योंकि यह कहना अशुभ है लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता हूं मरना तो पड़ेगा ही आपको भी तो बुद्ध ने कहा रथ वापस लौटा लो क्योंकि मैं मर ही गया जो बात होनी ही वाली है वो हो ही गई अगर ये निश्चित ही है तो 30 40 50 साल बाद क्या फर्क पड़ता है बीच के 50 साल मृत्यु जब निश्चित ही है तो आज हो गई वापस लौटा लो वे जाते थे एक युवक महोत्सव में भाग लेने यूथ फेस्टिवल में भाग लेने रथ बीच से वापस लौटा लिया उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो ही गया अब युवक महोत्सव में भाग लेने का कोई अर्थ ना रहा युवक महोत्सव में तो वही लोग भाग ले सकते हैं जिन्हें मृत्यु का कोई पता नहीं और फिर मैं मर ही गया सारथी ने कहा अभी तो आप जीवित हैं। मृत्यु तो बहुत दूर है ये बफर है बुद्ध को बफर टूट गया सारथी को नहीं टूटा सारथी कहता है मृत्यु तो बहुत दूर है हम सभी सोचते हैं मृत्यु होगी लेकिन सदा बहुत दूर कभी ध्यान रहे आदमी के मन की क्षमता है जैसे हमें दीये का प्रकाश लेके चले तो दो तीन चार कदम तक प्रकाश पड़ता है ऐसे ही मन की क्षमता है बहुत दूर रख दें किसी चीज को तो फिर मन की पकड़ के बाहर हो जाता है मृत्यु को हम सदा बहुत दूर रखते हैं उसे पास नहीं रखते मन की क्षमता बहुत कम है इतने दूर की बात व्यर्थ हो जाती है एक सीमा है हमारे चिंतन की दूर जैसे रख देते हैं वो बफर बन जाता है हम सब सोचते हैं मृत्यु तो होगी लेकिन बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी नहीं सोचता कि मृत्यु आसन है कोई ऐसा नहीं सोचता कि मृत्यु अभी होगी सभी सोचते हैं कभी होगी जो भी कहता है कभी होगी उसने बफर निर्मित कर लिया वो मरने के क्षण तक भी सोचता रहेगा कभी कभी और मृत्यु को दूर हटाता रहेगा अगर बफर तोड़ना हो तो सोचना पड़ेगा मृत्यु अभी क्षण हो सकती है। ये बड़े मजे की बात है कि बच्चा पैदा हुआ और इतना बूढ़ा हो सक हो जाता है कि उसी वक्त मर सकता है हर बच्चा पैदा होते ही काफी बूढ़ा हो जाता है कि उसी वक्त चाहे तो मर सकता है बूढ़े होने के लिए कोई सत्तर अस्सी साल रुकने की जरूरत नहीं जन्मते ही हम मृत्यु के हकदार हो जाते जन्म के क्षण के साथ ही हम मृत्यु में प्रविष्ट हो जाते हैं जन्म के बाद मृत्यु समस्या है और किसी भी क्षण हो सकती है जो आदमी सोचता है कभी होगी वो आधार्मिक बना रहेगा जो सोचता है अभी हो सकती इसी क्षण हो सकती उसके बफर टूट जाएंगे क्योंकि अगर मृत्यु अभी हो सकती है तो आपकी जिंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव देखने का परिपेक्ष बदल जाएगा किसी को गाली देने जा रहे थे किसी की हत्या करने जा रहे थे किसी का नुकसान करने जा रहे थे किसी से झूठ बोलने जा रहे थे किसी की चोरी कर रहे थे किसी की बेईमानी कर रहे थे मृत्यु अभी हो सकती है तो फिर नए ढंग से सोचना पड़ेगा कि झूठ का कितना मूल्य है अब बेईमानी का कितना मूल्य है अब अगर मृत्यु अभी हो सकती है तो जीवन का पूरा का पूरा ढांचा दूसरा हो जाए बफर हमने खड़े किए हैं पहला कि मृत्यु सदा दूसरे की होती है इट इज ऑलवेज द अदर हु डाइज कभी भी आप नहीं मरते कोई और मरता है दूसरा मृत्यु बहुत दूर है चिंतनी नहीं है लोग कहते हैं अभी तो जवान हो अभी धर्म के संबंध में चिंतन की क्या जरूरत है उनका मतलब आप समझते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अभी जवान हो अभी मृत्यु के संबंध में चिंतन की क्या जरूरत है धर्म और मृत्यु पर्यायवाची हैं। ऐसा कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता जो मृत्यु को प्रत्यक्ष अनुभव न कर रहा हो और ऐसा कोई व्यक्ति जो मृत्यु को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हो धार्मिक होने से नहीं बच सकता तो दूर रखते हैं हम मृत्यु को फिर अगर मृत्यु नदूर रखी जा सके और कभी कभी मृत्यु बहुत निकट आ जाती है जब आपका कोई निकट जन मरता है तो मृत्यु बहुत निकट आ जाती है करीब करीब आपको मार ही डालती है कुछ न कुछ तो आपके भीतर भी मर जाता है क्योंकि हमारा जीवन बड़ा सामूहिक है मैं जिसे प्रेम करता हूं उसकी मृत्यु में मैं भी थोड़ा तो मरूंगा ही क्योंकि तो तो उसके प्रेम ने जितना मुझे जीवन दिया था वो तो टूट ही जाएगा उतना हिस्सा तो मेरे भीतर खंडित हो ही जाएगा उतना तो भवन गिर ही जाएगा आपको ख्याल में नहीं अगर सारी दुनिया मर जाए और आप अकेले रह जाएं तो आप जिंदा नहीं होंगे क्योंकि सारी दुनिया ने आपके जीवन को जो दान दिया था वो तुरोहित हो जाएगा आप प्रेत हो जाएंगे जीते जीते भूत प्रेत की स्थिति हो जाएगी तो जब मृत्यु बहुत निकट आ जाती है तो ये बफर काम नहीं करते और धक्का भीतर तक पहुंचता है तब हमने सिद्धांतों के बफर तय किए तब हम कहते हैं आत्मा अमर है ऐसा हमें पता नहीं है पता हो तो मृत्यु तिरोहित हो जाती है लेकिन पता उसी को होता है जो इस तरह के सिद्धांत बना के बफर निर्मित नहीं करता ये जटिलता है वही जान पाता है कि आत्मा अमर है जो मृत्यु का साक्षात्कार करता है और हम बड़े कुशल हैं हम मृत्यु का साक्षात्कार ना हो इसलिए आत्मा अमर है ऐसे सिद्धांत को बीच में खड़ा कर लेते ये हमारे मन की समझावन है ये हम अपने मन को कह रहे हैं कि घबराओ मत शरीर ही मरता है आत्मा नहीं मरती तुम तो रहोगे ही तुम्हारे मरने का कोई कारण नहीं है महावीर ने कहा है बुद्ध ने कहा है कृष्ण ने कहा है सब ने कहा है कि आत्मा अमर है बुद्ध कहे महावीर कहे कृष्ण कहे सारी दुनिया कहे जब तक आप मृत्यु का साक्षात्कार नहीं करते हैं आत्मा अमर नहीं है तब तक आपको भलीभांति पता है कि आप मरेंगे लेकिन धक्के को रोकने के लिए बफर खड़ा कर रहे हैं। शास्त्र सिद्धांत शब्द बफर बन जाते हैं। ये बफर न टूटे तो मौत का साक्षात्कार नहीं होता और जिसने मृत्यु का साक्षात्कार नहीं किया वो अभी ठीक अर्थों में मनुष्य नहीं है वो अभी पशु के तल पर जी रहा है महावीर का ये सूत्र कहता है जरा और मरण के तेज प्रवाह में बहते हुए जीव के लिए धर्म ही एकमात्र द्वीप प्रतिष्ठा गति और उत्तम शरण है इसके एक एक शब्द को हम समझिए जरा और मरण के तेज प्रवाह में इस जगत में कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं है परिवर्तित हो रही प्रतिपल और इस प्रतिपल परिवर्तन में छीन हो रही है जरा जीवन हो रही है आप जो महल बनाए हैं वो कोई हजार साल बाद खंडहर होगा ऐसा नहीं वो अभी खंडहर होना शुरू हो गया है नहीं तो हजार साल बाद भी खंडहर हो नहीं पाएगा वो अभी जीव हो रहा है अभी जरा को उपलब्ध हो रहा है इसे हम ठीक से समझ लें, क्योंकि ये भी हमारी मानसिक तरकीबों का एक हिस्सा है कि हम प्रक्रियाओं को नहीं देखते केवल छोरों को देखते एक बच्चा पैदा हुआ तो हम एक छोर देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ एक बूढ़ा मरा तो हम एक छोर देखते हैं कि एक बूढ़ा मरा लेकिन मरना और जन्मना एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं ये हम कभी नहीं देखते हम छोर देखते हैं प्रोसेस नहीं प्रक्रिया नहीं जबकि वास्तविक चीज प्रक्रिया है छोर तो प्रक्रिया के अंग मात्र है हमारी आंख केवल छोर को देखती है शुरू देखती है अंत देखती मध्य नहीं देखती और मध्य ही महत्वपूर्ण है मध्य से ही दोनों जुड़े हैं बच्चा पैदा हुआ एक प्रक्रिया है पैदा होना मरना एक प्रक्रिया है जीना एक प्रक्रिया है। ये तीनों प्रक्रियाएं एक ही धारा के हिस्से हैं। इसे हम ऐसा समझें कि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मरना भी शुरू हो गया उसी दिन जरा ने उसको पकड़ लिया उसी दिन जीर्ण होना शुरू हो गया उसी दिन बूढ़ा होना शुरू हो गया फूल खिला और कुमलाना शुरू हो गया खिलना और कुमलाना हमारे लिए दो चीजें हैं फूल के लिए एक ही प्रक्रिया है अगर हम जीवन को देखें तो वहां चीजें टूटी हुई नहीं है सब जुड़ा हुआ है सब संयुक्त है जब आप सुखी हुए तभी दुख आना शुरू हो गया जब आप दुखी हुए तभी सुख आना शुरू हो गया जब आप बीमार हुए तभी स्वास्थ्य की शुरुआत जब आप स्वस्थ हुए तभी बीमारी की शुरुआत लेकिन हम तोड़कर देखते हैं तोड़ के देखने में आसानी होती क्यों आसानी होती क्योंकि तोड़ के देखने में बड़ी जो आसानी होती है वो ये है कि अगर हम स्वास्थ्य और बीमारी को एक ही प्रक्रिया समझें तो वासना के लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी अगर हम जन्म और मृत्यु को एक ही बात समझें, तो कामना किसकी करेंगे चाहेंगे किसे हम तोड़ लेते हैं दो में जो सुखद है उसे अलग कर लेते जो दुखद है उसे अलग कर लेते मन में जगत में तो अलग नहीं हो सकता अस्तित्व तो एक है विचार में अलग कर लेते फिर हमें आसानी हो जाती जीवन को हम चाहते हैं मृत्यु को हम नहीं चाहते सुख को हम चाहते हैं दुख को हम नहीं चाहते और यही मनुष्य की बड़ी से बड़ी भूल है क्योंकि जिसे हम चाहते हैं और जिसे हम नहीं चाहते वो एक ही चीज के दो हिस्से हैं। इसलिए हम जिसे चाहते हैं उसके कारण ही हम उसको निमंत्रण देते हैं जिसे हम नहीं चाहते और जिसे हम नहीं चाहते हैं उसे हटाते हैं मकान के बाहर और हम उसके साथ उसे भी विदा कर देते हैं जिसे हम चाहते हैं आदमी की वासना टिक पाती है चीजों को खंड खंड बांट लेने से अगर हम जगत की समग्र प्रक्रिया को देखें, तो वासना को खड़े होने का कोई उपाय नहीं है तब अंधेरा और प्रकाश दुख और सुख शांति और अशांति जीवन और मृत्यु एक ही चीज के हिस्से हो जाते महावीर कहते हैं जरा और मरण के तेज प्रवाह में जरा का अर्थ है प्रत्येक चीज जीर्ण हो रही है एक क्षण भी कोई चीज बिना जीर्ण हुए नहीं रह सकती होने का अर्थ ही जीर्ण होना है अस्तित्व का अर्थ ही परिवर्तन है तो बच्चा भी छीण हो रहा है जीण हो रहा है महल भी जीर्ण हो रहा है ये पृथ्वी भी जीर्ण हो रही है ये सौर परिवार भी जीर्ण हो रहा है ये हमारा जगत भी जीर्ण हो रहा है और एक दिन प्रलय में लीन हो जाएगा जो भी है महावीर ने बड़ी अद्भुत बात कही है महावीर कहते हैं जो भी है उसे हम अधूरा देखते हैं इसलिए कहते हैं है अगर हम ठीक से देखें तो हम कहेंगे जो भी है वो साथ में हो रहा है साथ में नहीं भी हो रहा है दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं जैसे जन्म और मौत दो पैर हो और जीवन दोनों पैरों पर चल रहा हो जो भी है वो हो भी रहा है और साथ ही नहीं भी हो रहा है जीण भी हो रहा है इसलिए महावीर की बात थोड़ी जटिल मालूम पड़ी क्योंकि हम फिर भाषा में हमें आसानी पड़ती है ये कहना आसान होता है कि फला आदमी बच्चा है फला आदमी जवान है फला आदमी बूढ़ा है लेकिन ये हमारा विभाजन ऐसे ही है जैसे हम कहें ये गंगा हिमालय की ये गंगा मैदानों की ये गंगा सागर की लेकिन गंगा एक है वो जो पहाड़ पर बहती है वही मैदान में बहती है वो जो मैदान में बहती है वही सागर में गिरती है बच्चा जवान बूढ़ा एक धारा है एक गंगा है बांट के हमें आसानी होती है हमारी आसानी के कारण हम असत्य को पकड़ लेते हैं ध्यान रखें हमारे अधिक असत्य आसानियों के कारण कन्वीनियंस के कारण पैदा होते सुविधापूर्ण है इसलिए असत्य को पकड़ लेते हैं सत्य असुविधापूर्ण मालूम होता है सत्य कई बार तो इतना इनकन्वीनिएंट, इतना असुविधापूर्ण मालूम होता है कि उसके साथ जीना मुश्किल हो जाए हमें अपने को बदलना ही पड़े अगर आप बच्चे में बूढ़े को देख सके और जन्म में मृत्यु को देख सके तो बड़ा असुविधापूर्ण होगा कब मनाएंगे खुशी और कब मनाएंगे दुख कब बजाएंगे बैंड बाजे और कब करेंगे मातम बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत कठिन हो जाएगा सभी चीजें अगर संयुक्त तो दिखाई पड़े तो हमारे जीने की पूरी व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी जीने की जैसी हमारी व्यवस्था है वो बटी हुई कैटेगरीज कोटियों में है तो हम जरा को नहीं देखते जन्म में न देखने का एक कारण ये भी है कि ये तेज है प्रवाह है ये जो प्रक्रिया है बहुत तेज है इसको देखने की बड़ी सूक्ष्म आंख चाहिए उसको महावीर तत्व दृष्टि कहते हैं अगर गति बहुत तेज हो तो हमें दिखाई नहीं पड़ती अगर पंखा बहुत तेज चले तो फिर उसकी पखड़िया दिखाई नहीं पड़ती इतना तेज भी चल सकता है पंखा कि हमें ये दिखाई ही ना पड़े कि वो चल रहा है बहुत तेज चले तो हमें मालूम पड़े कि ठहरा हुआ है जितनी चीजें हमें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं वैज्ञानिक कहते हैं उनकी तेज गति के कारण गति इतनी तेज है कि हम उसे अनुभव नहीं कर पाते जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका एक एक अणु बड़ी तेज गति से घूम रहा है लेकिन वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि गति इतनी तेज है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते हमारी गति को समझने की सीमा है अणु की गति हम नहीं पकड़ पाते वो बहुत सूक्ष्म है जरा की गति और भी सूक्ष्म और तीव्र है जरा का अर्थ है हमारे भीतर वो जो जीवन धारा है वो प्रतिपल छीण हो रही है हम जिसे जीवन कहते हैं वो प्रतिपल बुझ रहा है हम जिसे जीवन का दिया कहते हैं उसका तेल प्रतिपल चुक रहा है ध्यान की सारी प्रक्रियाएं इस चुकते हुए तेल को देखने की प्रक्रियाएं ये जरा में प्रवेश है अभी जो आदमी मुस्कुरा रहा है उसे पता भी नहीं कि उसकी मुस्कुराहट जो उसके ओंठ तक आई है हृदय से ओठ तक उसने यात्रा की है जब ओठ पर मुस्कुराहट आ गई है उसे पता भी नहीं कि हृदय में शायद दुख और आंसू घने हो गए इतनी तीव्र है गति कि जब आप मुस्कुराते हैं तब तक शायद मुस्कुराहट का कारण भी जा चुका होता है इतनी तीव्र है गति कि जब आपको अनुभव होता है कि आप सुख में हैं तब तक सुख तिरोहित हो चुका होता है वक्त लगता है आपको अनुभव करने में और जीवन की जो धारा है जिसको महावीर कहते हैं सब चीज जरा को उपलब्ध हो रही है वो इतनी त्वरित है कि उसके बीच के हमें गैप अंतराल दिखाई नहीं पड़ते एक दिया जल रहा है कभी आपने ख्याल किया कि आपको दिए की लॉ में कभी अंतराल दिखाई पड़ते लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि दिए की लॉ प्रतिपल धुआं बन रही है नया तेल नई लॉ पैदा कर रहा है पुरानी लॉ मिट रही है नई लॉ पैदा हो रही है पुरानी लॉ विलीन हो रही नई लॉ जन्म रही दोनों के बीच में अंतराल खाली जगह जरूरी है नहीं तो पुरानी मिट न सकेगी नई पैदा ना हो सकेगी जब पुरानी मिटती है और नई पैदा होती उन दोनों के बीच जो खाली जगह है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती वो इतनी तेजी से चल रहा है कि हमें लगता है कि लॉ वही लॉ जल रही है बुद्ध ने कहा है कि सांझ हम दिया जलाते हैं तो सुबह हम कहते हैं उसी दिए को हम बुझा रहे हैं जिसे सांझ जलाया था उस बीओ को हम कभी नहीं बुझा सकते सुबह जिसे हमने सांझ जलाया था वो लॉ तो लाख दफा बुझ चुकी जिसको हमने सांझ जलाया था करोड़ दफा बुझ चुकी जिस लो को हम सुबह बुझाते हैं उसमें तो हमारी कोई पहचान ही नहीं थी सांझ तो वो थी ही नहीं तो बुद्ध ने कहा है कि हम उसी लॉ को नहीं बुझाते उसी लो की धारा में आई हुई लो को बुझाते संतति को बुझाते वो लो अगर पिता थी हजार करोड़ पीढ़ियां बीत गई रात भर में उसका अब जो संतति है सुबह इन बारह घंटे के बाद उसको हम बुझाते हैं लेकिन इसे अगर हम फैला के देखें तो बड़ी हैरानी होगी मैंने आपको गाली दी जब तक आप मुझे गाली लौटाते हैं यह गाली उसी आदमी को नहीं लौटती जिसने आपको गाली दी थी लॉ को तो समझना आसान है किसान जलाई थी और सुबह लेकिन ये जो जरा की धारा है इसको समझना मुश्किल है आप उसी को गाली वापस नहीं लौटा सकते जिसने आपको गाली दी थी वहां भी जीवन छीण हो रहा है वहां भी लॉ बदलती जा रही है जिसने आपको गाली दी थी वो आदमी अब नहीं है उसकी संतति है उसी धारा में एक नई लॉ है हम कुछ भी लौटा नहीं सकते लौटाने का कोई उपाय नहीं क्योंकि जिसको लौटाना है वो वही नहीं है बदल गया ने कहा है एक ही नदी में दोबारा उतरना असंभव है निश्चित ही असंभव है क्योंकि दोबारा जब आप उतरते हैं वो पानी बह गया जिसमें आप पहली बार उतरे थे हो सकता है अब सागर में हो वो पानी हो सकता है अब बादलों में पहुंच गया हो हो सकता है फिर गंगोत्री पे गिर रहा हो लेकिन अब उस पानी से मुलाकात आसान नहीं है दोबारा और अगर हो भी जाए तो आपके भीतर का भी जीवन धारा बदल रही है अगर वो पानी दोबारा भी मिल जाए तो जो उतरा था नदी में वो दोबारा आदमी नहीं मिलेगा दोनों नदी है नदी भी एक नदी है आप भी एक नदी है आप भी एक प्रवाह है सारा जीवन एक प्रवाह है इसको महावीर कहते हैं जरा इसका एक छोर जन्म है और दूसरा छोर मृत्यु है जन्म में ज्योति पैदा होती है मृत्यु में उसकी संतति समाप्त होती है इस बीच के हिस्से को हम जीवन कहते हैं जो कि क्षण क्षण बदल रहा है यह प्रवाह तेज है प्रवाह इतना तेज है कि इसमें पैर रोक के खड़ा होना भी मुश्किल है हालांकि हम सब खड़े होने की कोशिश करते हैं जब हम एक बड़ा मकान बनाते हैं तो हम इस ख्याल से नहीं बनाते कि कोई और इसमें रहेगा या कभी कोई ऐसा आदमी है जो मकान बनाता है कोई और इसमें रहेगा नहीं आप अपने लिए मकान बनाते लेकिन सदा आपके बनाए मकानों में कोई और रहता है आप अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं लेकिन सदा आपका धन किन्हीं और हाथों में पड़ता है जीवन भर जो आप चेष्टा करते हैं उस चेष्टा में कहीं भी पैर थमाने का कोई उपाय नहीं है कोई और कोई और जहां हम खड़े होने की चेष्टा कर रहे थे खड़ा होता है वो भी खड़ा नहीं रह पाता ये बड़े मुझे की बात है कि हम सब दूसरों के लिए जीते एक मित्र को मैं जानता हूं बूढ़े आदमी हैं अब तो पंद्रह वर्ष पहले जब मुझे मिले थे तो उनका लड़का एमए करके यूनिवर्सिटी के बाहर आया था तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरी और तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मेरे लड़के को ठीक से नौकरी मिल जाए इसकी शादी हो जाए ये व्यवस्थित हो जाए उनका लड़का व्यवस्थित हो गया नौकरी मिल गई उनके लड़के को अब तीन बच्चे हैं अभी कुछ दिन पहले उनका लड़का मेरे पास आया और उसने कहा मेरी तो कोई ऐसी बड़ी आकांक्षा नहीं है बस ये मेरे बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाएं इनकी ठीक से नौकरी लग जाए ये व्यवस्थित हो जाए इसको मैं कहता हूं उधार जीना बाप इनके लिए जिए ये अपने बेटों के लिए जी रहे हैं इनके बेटे भी अपने बेटों के लिए जियेंगे जीना कभी हो ही नहीं पाता जीना कभी हो ही नहीं पाता लेकिन तब सारी स्थिति बड़ी असंगत बेतुकी मालूम पड़ती अगर मैं इन सज्जन से कहूं तो उनको दुख लगेगा मैंने सुन लिया और उनसे कुछ कहा नहीं अगर मैं इनसे कहूं कि बड़ी अजीब बात है तुम्हारे बेटे भी यही करेंगे कि अपने बेटों को जीने के लिए मगर इस सारे उपद्रव का अर्थ क्या है कोई आदमी जी नहीं पाता और सब आदमी उनके लिए चेष्टा करते हैं जो जिएंगे और वो भी किन्हीं और के जीने के लिए चेष्टा करेंगे इस सारे इस सारी कथा का अर्थ क्या है कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता अर्थ मालूम पड़ेगा भी नहीं क्योंकि जिस प्रवाह में हम खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं ना हम खड़े हो सकते हैं ना हमारे बेटे खड़े हो सकते हैं ना उनके बेटे खड़े हो सकते हैं ना हमारे बाप खड़े हुए ना उनके बाप कभी खड़े हुए जिस प्रवाह में हम खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई खड़ा हो ही नहीं सकता इसलिए एक ही उपाय है कि हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि हमारे बेटे खड़े हो जाएंगे जहां हम खड़े नहीं हुए इतना तो साफ हो जाता है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे फिर भी आसानी छूटती चलो हमारे खून का हिस्सा हमारे शरीर का टुकड़ा कोई खड़ा हो जाए लेकिन जब आप खड़े नहीं हो पाए तो ध्यान रखने कोई भी खड़ा नहीं हो पाए असल में जहां आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं वो जगह खड़े होने की है ही नहीं महावीर कहते हैं जरा और मरण के तेज प्रवाह में बहते हुए जीव के लिए धर्म ही एकमात्र शरण है इस प्रवाह में जो शरण खोजेगा उसे शरण कभी भी नहीं मिलेगी इस प्रवाह में कोई शरण है ही नहीं ये सिर्फ प्रवाह है तो महावीर के दो हिस्से ठीक से समझने एक जिसे हम जीवन कहते हैं उसे महावीर जरा और मरण का प्रवाह कहते हैं उसमें अगर खड़े होने की कोशिश की तो आप खड़े होने की कोशिश में ही मिट जाएंगे खड़े नहीं हो पाएंगे उसमें खड़े होने का उपाय ही नहीं है और ऐसा मत सोचना जैसा कि कुछ ना समझ सोचते चले जाते जैसा कि नेपोलियन कहता है कि मेरे शब्द को उसमें असंभव जैसा कोई शब्द नहीं ये बचकानी बात है ये बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं कह सकता और नेपोलियन बहुत बुद्धिमान हो भी नहीं सकता क्योंकि वो कहता है कि मेरे शब्द कोश में असंभव जैसी कोई बात नहीं लेकिन इस कहने के दो साल बाद ही वो जेल खाने में पड़ा हुआ है हेलना के सोचता था सारे जगत को हिला दू सोचता था पहाड़ों को कह दूं कि हट जाओ तो उन्हें हटना पड़े लेकिन हेलना के दीप में एक दिन सुबह घूमने निकला है और एक घास वाली औरत पगडंडी से चली आ रही है नेपोलियन के सहयोगी ने चिल्ला के कहा कि ओ घसियारन रास्ता छोड़ दे लेकिन घसी ने रास्ता नहीं छोड़ा क्योंकि हारे हुए नेपोलियन के लिए कौन घसीन रास्ता छोड़ने को तैयार हो सकता और मजा यह कि अंत में नेपोलियन को ही रास्ता छोड़कर नीचे उतर जाना पड़ा और घसीन रास्ते से गुजर गई ये वही नेपोलियन है जिसने कुछ ही दिन पहले कहा था कि मेरे शब्द को उसने असंभव जैसा कोई शब्द नहीं अगर मैं आज पर्वत से कहूँ कि हट तो उसे हटना पड़े वह एक घसीन को भी नहीं कह सकता कि हट महावीर कहते हैं कि कुछ असंभव ही बुद्धिमान आदमी वो नहीं है जो कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है नहीं वो आदमी बुद्धिमान है जो कहता है सभी कुछ असंभव है बुद्धिमान आदमी वो है जो ठीक से फर्क कर लेता है कि क्या असंभव है और क्या संभव है बुद्धिमान आदमी वो है जो जानता है क्या असंभव है और क्या संभव है एक बात निश्चित रूप से असंभव है कि जरा मरण के तेज प्रवाह में कोई शरण नहीं है ये असंभव है इसमें पैर जमा के खड़े हो जाने का कोई भी उपाय नहीं है इस असंभव के लिए जो चेष्टा करते हैं वे मूल हैं असंभव का मतलब यह नहीं होता कि थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा असंभव का यह मतलब नहीं होता कि संकल्प की कमी है इसलिए नहीं हो रहा है असंभव का मतलब यह नहीं होता कि ताकत कम है इसलिए नहीं हो रहा असंभव का मतलब होता है स्वभावता जो हो नहीं सकता स्वभावता जो नहीं हो सकता प्रकृति के नियम में जो नहीं हो सकता महावीर ये नहीं कहते कि आकाश में उड़ना असंभव है जो कहते हैं वो गलत साबित हो गए और महावीर जैसे आदमी कभी नहीं कहेंगे आकाश मोड़ना असंभव जब पशु पक्षी उड़ लेते हैं तो आदमी उड़ ले इसमें कोई बहुत असंभावना नहीं जब पशु पक्षी उड़ लेते हैं तो आदमी भी कोई इंतजाम कर लेगा और उड़ लेगा चांद पर पहुंच जाना महावीर नहीं कहेंगे असंभव है क्योंकि चांद और जमीन के बीच फासला कितना ही हो आखिर फासला ही है फासले पूरे किए जा सकते हैं इस संबंध में ईसाईत कमजोर है ईसाईत ने ऐसी बातें असंभव कही जिनको विज्ञान ने संभव करके बता दिया और उसके कारण पश्चिम में धर्म की प्रतिष्ठा गिर गई धर्म की प्रतिष्ठा गिरने का कारण ये बना कि ईसाइयत ने ऐसे दावे किए थे कि ये हो ही नहीं सकता वो हो गया जब हो गया तो फिर ईसाइत मुश्किल में पड़ गई लेकिन इस मामले में भारतीय धर्म अति वैज्ञानिक है महावीर ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है जो विज्ञान किसी दिन गलत कर सके जिसे ये दावा महावीर कहते हैं जरा मरण के तीव्र प्रवाह में कोई शरण नहीं है इसे कभी भी कोई स्थिति में गलत नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गहरे से गहरा जीवन के नियम का हिस्सा है शरण मिल सकती है उसमें जो स्वयं परिवर्तित न होता हो जो स्वयं ही परिवर्तित हो रहा हो उसमें शरण कैसी शरण का मतलब होता आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मुझे शरण दें दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं मुझे बचाए मैं आपको कहता हूं कि ठीक है मैं आश्वासन देता हूं कि आपको बचाऊंगा लेकिन मेरे आश्वासन का मतलब तभी हो सकता है जब मैं कल भी मैं ही रहूं कल जब मैं ही नहीं रहूंगा तो दिए गए आश्वासन का कितना मूल्य है मैं खुद ही बदल रहा हूं तो मेरे आश्वासन का क्या अर्थ गाद ने कहा है कि मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता आई कैन नॉट प्रोमिस एनी इसलिए नहीं दे सकता कि मैं किस भरोसे आश्वासन दूं। कल सुबह मैं ही मैं रह जाऊंगा इसका कोई पक्का नहीं है तो जिसने आश्वासन दिया था वही ही जब नहीं रहेगा तो आश्वासन का क्या अर्थ जो खुद बदल रहा है वो क्या आश्वासन दे सकता है जहां परिवर्तन ही परिवर्तन है वहां शरण कैसी करीब करीब ऐसा है कि दोपहर है और घनी धूप है और आप एक वृक्ष की छाया में बैठ गए लेकिन आपको पता है ये वृक्ष की छाया बदल रही है थोड़ी देर में ये हट जाएगी वृक्ष की छाया सरल नहीं बन सकती क्योंकि ये छाया है और बदल रही है ये परिवर्तित हो रही है इस जगत में जहां जहां हम शरण खोजते हैं वे सभी कुछ परिवर्तित हो रहे हैं जिसे हम पकड़ते हैं वो खुद ही बहा जा रहा है बहाव को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस आश्वासन में जीते हैं जो खुद बदल रहा है उसके साथ कैसी शरण संभव हो सकती इसलिए महावीर कहते हैं जरा मरण के तीव्र प्रवाह में कोई भी शरण नहीं चाहे धन चाहे यश चाहे पद चाहे प्रतिष्ठा चाहे मित्र पति पत्नी संबंध पुत्र सब बहे जा रहे हैं किस बहाव में जहां हजार हजार बहाव हो रहे जो आदमी सोचता है कि मैं पकड़ के रुक जाऊं ठहर जाऊं पैर जमा लू वो आदमी दुख में पड़ेगा यही दुख हमारे जीवन का नरक है किसी के प्रेम को हम सोचते हैं सरल, सोचते हैं मिल गई छाया अब किसी का प्रेम हमें वरद छाया की तरह घेरे रहेगा लेकिन सब चीजें बदल रही है कल छाया बदल जाएगी सुबह छाया कहीं होगी दोपहर कहीं होगी सांझ कहीं होगी फिर छाया ही नहीं बदल जाएगी आज घना था वृक्ष कल पत आएगा पत्ते ही गिर जाएंगे कोई छाया न बनेगी आज वृक्ष जवान था कल बूढ़ा हो जाएगा आज वृक्ष फैला था छाते की तरह आकाश में कल सूखेगा और ये सूखना सुकुड़ना ये प्रतिपल चल रहा है तो जो वृक्ष के नीचे बैठा है इस आशा बांध के कि मुझे छाया मिल गई अब मैं एक जगह रह जाऊं उसे आंख नहीं खोलनी चाहिए पहली शर्त अगर वो आंख खोलेगा तो कठिनाई में पड़ेगा उसे अंधा होना चाहिए और फिर चाहे कितनी ही धूप पड़े उसे सदा यही व्याख्या करनी चाहिए कि ये छाया है फिर चाहे कितना ही उल्टा हो जाए ब्रश में पथझड़ आ जाए उसे माने ही चलना चाहिए कि फूल खिले हैं और बसंत की बाहर है हम सब यही कर रहे हैं आज जो प्रेम है कल नहीं होगा तब हम आख बंद करके माने चले जाएंगे कि ये प्रेम है आज जो मित्रता है कल नहीं होगी तब भी हम माने चले जाएंगे कि ये मित्रता है आज जो सुगंध थी कल दुर्गंध हो जाएगी तब भी हम माने चले जाएंगे आंख बंद करके हमें जीना पड़ता है क्योंकि जहां हम शरण ले रहे हैं वहां शरण लेने योग्य कुछ भी नहीं है और तब आंखें खोलने में डर लगने लगता है तब हम अपने से ही भयभीत हो जाते हैं। हम किसी चीज को फिर बहुत साफ नहीं देख पाते क्योंकि तो डर है कि जो हम मान रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वहां हो ही नहीं तो फिर हम आंख बंद करके जीने लगते हैं। हम सब अंधों की तरह जीते हैं। बहरों की तरह जीते हैं। फिर जो है उसको हम नहीं देखते जो था हम माने चले जाते हैं वही है और हम उसको मान के ही व्यवहार किए चले जाते ये जो हमारी चित्त दशा है विक्षिप्त जैसी है लेकिन कारण क्या है कारण ये नहीं है कि मैंने जिससे प्रेम किया वह आदमी ईमानदार ना था नहीं ये कारण नहीं है। मैंने जिससे प्रेम किया वो एक प्रवाह था ईमानदार और बेईमान का कोई भी सवाल नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने जिस पर मैत्री का भरोसा किया वो भरोसा योग्य ना था नहीं वो एक प्रवाह था मैंने प्रवाह पर भरोसा किया चलती हुई बहती हुई हवाओं पर जो भरोसा करता है वो कठिनाई में पड़ेगा ही कठिनाई किसी की बेईमानी से पैदा नहीं होती ना किसी के धोखे से पैदा होती मेरा तो अनुभव ऐसा है कि इस इस सारे जगत में निन्यानबे प्रतिशत कठिनाइया कोई जान के पैदा नहीं करता प्रवाह से पैदा होती आदमी बदल जाते हैं और रोक नहीं सकते अपने को बदलने से कोई बच्चा कब तक बच्चा रहेगा जवान होगा ही निश्चित ही बचपन में उस बच्चे ने माँ को जो आश्वासन दिए वो जवान होकर नहीं दे सकता बच्चे के जवान होने में ये बात छिपी है कि माँ की तरफ पीठ हो जाएगी जिसकी तरफ मुंह था ये हो ही जाएगा यह बच्चा मां की तरफ ऐसे देखता था जैसे उस सुंदर जगत में कोई थी नहीं लेकिन एक दिन मां की तरफ पीठ हो जाए कि कोई और सौंदर्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाए और तब मां को लगेगा कि धोखा हो गया सभी माँ को लगता है कि धोखा हो गया अपना ही लड़का लेकिन उनको पता नहीं कि उनको जिस पति ने प्रेम किया था वो भी किसी का लड़का था वहां भी धोखा हो गया था अगर वो भी अपनी मां को ही प्रेम करता चला जाता तो उनका पति होने वाला नहीं था लड़का जवान होगा तो मां से जो प्रेम था वो बदलेगा छाया हट जाएगी किसी और पर पड़ेगी किसी और को घेर लेगी तब धोखा नहीं हो रहा सिर्फ हम प्रवाह को प्रेम कर रहे थे ये जाने बिना कि वो प्रवाह है हम मानते थे कि कोई फिर चीज है इसलिए अर्चन हो रही है इसलिए कठिनाई हो रही है आज दस लोग आपको आदर देते हैं तो आप बड़े आश्वस्त थे कल ये दस लोग आपको आदर नहीं देंगे आप बड़े निराश और दुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं कि ये दस लोग बुरे थे ये दस लोग प्रवाह थे प्रवाह बदल जाएंगे हम आदर देते भी एक ही आदमी को सदा आदर नहीं दे सकते हम प्रवाह हैं हम आदर देते देते भी ऊब जाते आदर के लिए भी हमें नया आदमी खोजना पड़ता है हम प्रेम भी एक ही आदमी को नहीं दे सकते हम प्रवाह हैं हम प्रेम देते देते भी ऊब जाते हमें प्रेम के लिए भी नए लोग खोजने पड़ते हैं हम एक सतत बदलाव हैं, और हम ही बदलाव हैं ऐसा नहीं हमारे चारों तरफ जो भी है सब बदलाहट है अगर हम इस जगत को इसकी बदलाहट में देख सकें तो हमारे दुखी होने का कोई भी कारण नहीं है वृक्ष की छाया बदल जाएगी वृक्ष भी क्या कर सकता है सूरज बदल रहा है और सूरज को क्या मतलब है इस वृक्ष की छाया से और वृक्ष क्या कर सकता है वर्षा नहीं आई, और वर्षा को क्या मतलब है इस वृक्ष से और वृक्ष क्या कर सकता है कि भारी ताप हुई सूर्य की आग बरसी पत्ते सूख गए और गिर गए क्या मतलब है धूप को इस वृक्ष से और जो छाया में नीचे बैठा है इस वृक्ष को क्या प्रयोजन है उस आदमी से कि वो छाया में नीचे बैठा है ये सारा का सारा जगत अनंत प्रवाह है उस प्रवाह में जो भी पकड़ के शरण खोजता है वो दुख में पड़ जाता है लेकिन तब क्या कोई शरण है ही नहीं एक संभावना यह है की शरण है ही नहीं जैसा कि सपनहार ने जर्मन विचारक ने कहा कोई शरण नहीं है दुख अनिवार्य है ये एक दशा है अगर आदमी ठीक से सोचेगा तो एक विकल्प यह उठता है कि दुख अनिवार्य है दुख होगा ही ये बड़ा निराशाजनक लेकिन सपिनहार कहता है सत्य यही है हम कर भी क्या सकते हैं फ्रायड ने पूरे जीवन चिंतन करने के बाद यही कहा कि आदमी सुखी हो नहीं सकता क्यों क्योंकि जहां भी पकड़ता है वहीं चीजें बदल जाती हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जो न बदले और आदमी पकड़ ले सपिनहार कहता है कि सब दुख है सुख सिर्फ आशा है दुख वास्तविकता है सुख का एक ही उपयोग है सुख है तो नहीं सिर्फ उसकी आशा का एक उपयोग है कि आदमी दुख को झेल लेता है दुख को झेलने में राहत मिलती है सुख की आशा से लगता है आज नहीं कल मिलेगा आज नहीं कल मिलेगा तो आज का दुख झेलने में आसानी हो जाती है लेकिन सुख है नहीं क्योंकि सभी कुछ प्रवाह है सभी कुछ बदला जा रहा है आपकी आशाएं कभी पूरी नहीं होंगी क्योंकि आपकी आशाएं ऐसे जगत में पूरी हो सकती हैं जहां चीजें बदलती ना हों, इसे थोड़ा ठीक से समझ लें आप जो भी आशाएं करते हैं वो एक ऐसे जगत की करते हैं जहां सब चीजें ठहरी हुई है मैं जिसे प्रेम करता हूं तो प्रेम की क्या आशा है आप जानते हैं प्रेम की आशा है अनंत हो सास्वत हो सदा रहे फिर कभी कुमलाए ना कभी मुरझाये ना कभी बदले ना ये आशा एक ऐसे जगत की है जहां प्रवाह ना हो चीजें सब फिर हो अगर ठीक से समझे तो एक बिल्कुल मरे हुए जगत की क्योंकि जहां जरा से भी बदलाहट होगी वहां सब अस्त व्यस्त हो जाएगा तो हम एक ऐसा जगत चाहते हैं बिल्कुल मरा हुआ जगत जहां सब चीजें ठहरी है सूरज अपनी जगह छाया अपनी जगह प्रेम अपनी जगह सब ठहरा हुआ है आदर श्रद्धा अपनी जगह बेटा अपनी जगह पति अपनी जगह सब ठहरा हुआ है तो हम एक मोम का जगत बना लें, बिल्कुल मृत जहां कोई चीज कभी नहीं बदलती लेकिन तब भी हम सुखी न होंगे क्योंकि तब लगेगा सब मर गया कहता है आदमी की आकांक्षाएं असंभव हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकता अगर जगत बदलता रहे तो वो दुखी होता है कि जो चाहा था वो नहीं हुआ अगर जगत बिल्कुल फिर हो जाए जो वो चाहे वही हो जाए तो भी वो दुखी हो जाएगा क्योंकि तब उसमें कोई रस ना रहेगा अगर गुलाब का फूल खिले और खिला ही रहे फिर कभी ना मुरझाए तो प्लास्टिक के फूल में गुलाब के फूल में फर्क क्या होगा और आप भगवान से प्रार्थना करने लगोगे कि कभी तो ये मुर्झाए कभी तो ऐसा हो कि ये गिरे और बिखर जाए अब ये छाती पर भारी पड़ने लगा कहते हैं आप शाश्वत प्रेम आपको पता नहीं शाश्वत प्रेम मिल जाए तो एक ही प्रार्थना उठेगी इससे छुटकारा कैसे हो? हम सब चाहते हैं ठहरा हुआ जगत लेकिन चाह सकते हैं क्योंकि वो मिलता नहीं मिल जाए तो कठिनाई खड़ी हो जाए फ्रैड कहता है आदमी एक असंभव आकांक्षा है जहां पर छात्र ने इस बात को अभी एक नया रुख दिया और वो कहता है मैन इज एप्स पर्सन वासना ही मूलतापूर्ण है आदमी एक वासना है जो मूढ़तापूर्ण है कुछ भी हो जाए आदमी दुखी होगा दुख अनिवार्य है महावीर के इस विश्लेषण से एक तो रास्ता ये है जो सपिनहार या फ्राइड या सात्र कहते हैं लेकिन महावीर निराशावादी नहीं है महावीर कहते हैं कि जगत एक प्रवाह है लेकिन इस जगत में छिपा हुआ एक ऐसा तत्व भी है जो प्रवाह नहीं है उसे महावीर धर्म कहते हैं जरा और मरण के तेज प्रवाह में बहते हुए जीव के लिए धर्म ही एकमात्र द्वीप प्रतिष्ठा गति और शरण ये जो हम देख रहे हैं चारों बहता हुआ यही अगर सब कुछ है तो निराशा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है और अगर निराशा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं तो सिर्फ मूड ही जी सकते हैं बुद्धिमान आत्मघात कर लेंगे कुछ बुद्धिमान तो आत्मघात करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ मूड ही जी सकते हैं थोड़ी दूर तक ये बात सच भी मालूम पड़ती है कि मूड़ ही जी सकते हैं जीने के लिए एक घनी मूढ़ता चाहिए अब ये जो बाप कह रहा है कि बेटे को काम पर लगा देने के लिए जी रहा है ये बेटा अपने बेटे को काम पर लगा देने के लिए जी रहा है बड़ी घनी मूढ़ता चाहिए ये इस सब को चलाए रखने के लिए अंधापन चाहिए दिखाई ही ना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं अगर ये दिखाई पड़ जाए कि सभी कुछ निराशा है और कहीं कोई शरण नहीं है किसी चीज का कोई भरोसा नहीं कहीं पैर टिक नहीं सकते धारा प्रतिपल बही जा रही है और भविष्य अनजान है और हर घड़ी जीवन की मौत बनती जाती हर सुख दुख में बदल जाता और हर जन्म अंततः मृत्यु को लाता है अगर ये सांस दिखाई पड़ जाए तो आप तत्काल वहीं के वहीं बैठ जाएंगे ये तो बहुत घबराने वाला होगा ये बेचैन करेगा ये संताप से भर देगा और पश्चिम में इधर संताप बढ़ा है पश्चिम में एक विचार दर्शन है एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद वो महावीर के पहले हिस्से से राजी लेकिन महावीर अद्भुत आदमी मालूम पड़ते हैं जीवन में सब दुख देखकर भी महावीर आनंदित थे। है घटना मालूम पड़ती क्योंकि महावीर और बुद्ध ने जीवन के दुख की जितनी गहरी चर्चा की है इस जगत में कभी किसी ने नहीं की फिर भी महावीर से ज्यादा प्रफुल्लित आनंदित और नाचता हुआ व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है महावीर से ज्यादा खिला हुआ आदमी खोजना मुश्किल है शायद जमीन ने फिर ऐसा आदमी दोबारा नहीं देखा कहानियां हैं महावीर के बाबत वे बड़ी प्रीतिकर है वे प्रीतिकर है कि महावीर अगर रास्ते पर चले तो कांटा भी अगर सीधा पड़ा हो तो तत्काल उल्टा हो जाता है कहीं महावीर को गढ़ ना जाए कोई कांटा हुआ नहीं होगा आदमी इतनी चिंता नहीं करते तो कांटे इतनी क्या चिंता करेंगे आदमी महावीर को पत्थर मार जाते हैं कान में खीरे ठोंक जाते हैं तो कांटे अगर कांटे ऐसी चिंता करते हैं तो आदमी से आगे निकल गए लेकिन जिन्होंने कहा है किन्हीं कारण से कहा है विज्ञानी तथ्य नहीं है लेकिन बड़ा गहरा सत्य है और जरूरी नहीं है सत्य के लिए कि वो वैज्ञानिक तथ्य हो ही सत्य बड़ी और बात है इस बात में सत्य है इस बात में इतना सत्य है कि कोई उपाय ही नहीं है महावीर को कांटे के गलने का कैसा ही कांटा हो महावीर के लिए उल्टा ही होगा और हमारे लिए कांटा कैसा ही हो सीधा ही होगा ना भी हो तो भी होगा हम मखमल की गद्दी पे चलें तो भी कांटे गड़ने वाले हैं महावीर कांटों पे भी चले तो कांटे नहीं गढ़ते यही मतलब है कांटों की तरफ से नहीं है ये बात ये बात महावीर की तरफ से है महावीर के लिए कोई उपाय नहीं है कि कांटा गड़ सके जो आदमी दुख की इतनी बात करता है कि सारा जीवन दुख है उस आदमी को कांटा नहीं गड़ता दुख का जरूर इसने किसी और जीवन को भी जान लिया इसका अर्थ हुआ कि यही जीवन सब कुछ नहीं है जिसे हम जीवन कहते हैं वो जीवन की परिपूर्णता नहीं है केवल परिथी है जिसे हम जीवन जानते हैं वो केवल सतह है उसकी गहराई नहीं और इस सतह से छूटने का तब तक कोई उपाय नहीं है जब तक सतह के साथ हमारी आशा बंधी है इसलिए महावीर इस सतह के सारे दुख को उघाड़ के रख देते हैं इस सारे दुख को उघाड़ के रख देते हैं इसका सारा हड्डी मांस मज्जा खोल के रख देते हैं कि ये दुख है ये इसलिए नहीं कि आदमी दुखी हो जाए ये इसलिए नहीं कि आदमी आत्मघात कर ले इसलिए कि आदमी रूपांतरित हो जाए उस नए जीवन में प्रविष्ट हो जाए जहां दुख नहीं है ये एक नई यात्रा का निमंत्रण है इसलिए महावीर निराशावादी नहीं दुखवादी नहीं पैसिमिस्ट नहीं है महावीर आनंदवादी है फिर दुख की इतनी तो बात करते हैं पश्चिम में तो बहुत गलत से पैदा होती अलवर सबीजर ने भारत के ऊपर बड़े से बड़ी आलोचना की और बहुत समझदार व्यक्तियों में सबीजर एक है उसने कहा कि भारत जो है वो दुखवादी है इनका सारा चिंतन इनका सारा धर्म दुख से भरा है ओतप्रोत है निराशावादी है इन्होने जीवन की सारी की सारी जनों को सुखा डाला है और उन्होंने जीवन को कालेख से पोत दिया है सभी जड़ थोड़ी दूर तक ठीक कहता है हमने ऐसा किया है लेकिन फिर भी सभी जर की आलोचना गलत है अगर महावीर के ऊपर के वचनों को कोई देख कर चले तो लगेगा ही सब जरा है सब दुख है सब पीड़ा अगर महावीर से आप कहेंगे देखते ही ये स्त्री कितनी सुंदर है तो महावीर कहेंगे थोड़ा और गहरा देखो थोड़ा चमड़ी के भीतर जाओ थोड़ा झाको तब तुम्हें असली सौंदर्य का पता चलेगा तब तुम्हें हड्डी अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा सुना मैंने मुल्ला नसरुद्दीन जवान हुआ एक लड़की के प्रेम में पड़ा उसके पिता ने उसे समझाने के लिए कहा कि तू बिल्कुल पागल है थोड़ा समझबूत से काम ले जरा सोच जिस सौंदर्य के पीछे तू दीवाना है दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप वो सौंदर्य केवल चमड़ी की गहराई का है तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा दैट इज इन फॉर मी आई एम नॉट ए कैनी मेरे लिए काफी है अगर चमड़ी पर सौंदर्य है, मैं कोई आदमखोर तो नहीं हूं कि भीतर तक की स्त्री को खा जाऊं। ऊपर ऊपर काफी है भीतर का करना क्या है आई एम नॉट ए कैनीबॉल ठीक कहा हम भी एक। यही मान के जीते ऊपर ऊपर काफी है भीतर जाने की जरूरत क्या है लेकिन ये सवाल स्त्री का ही नहीं है सवाल पुरुष का ही नहीं है यह सवाल हमारे पूरे जीवन को देखने का है ऊपर ही ऊपर जो मानते हैं काफी है वे प्रवाह से कभी छुटकारा ना पा सकेंगे क्योंकि प्रवाह के बाहर जो जगत है वो ऊपर नहीं है वो भीतर है लेकिन बड़ा मजा है स्त्री के भीतर हड्डी मांस मज्जा ही अगर हो तो तो नसरुद्दीन ठीक कहता है कि इस में पढ़ना ही क्यों लेकिन स्त्री की हड्डी मांस मज्जा के भी भीतर जाने का उपाय है और हड्डी मांस मज्जा के भीतर वो जो स्त्री की आत्मा है वो प्रवाह के बाहर है तो तीन बातें हम समझ लें तो सत्य है फिर सतह के नीचे छिपा हुआ जगत है और फिर सतह के नीचे के भी गहराई में छिपा हुआ केंद्र है परिधि है फिर परिधियों केंद्र के बीच का फासला है और फिर केंद्र है जब तक कोई केंद्र पर न पहुंच जाए तब तक न तो सत्य का कोई अनुभव है न सौंदर्य का कोई अनुभव सौंदर्य का भी अनुभव तभी होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के केंद्र को स्पर्श करते हैं प्रेम का भी वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम किसी व्यक्ति के केंद्र को छू लेते चाहे क्षण भर को ही सही चाहे एक झलक ही क्यों ना हो जीवन में जो भी गहन है जो भी महत्वपूर्ण है वो केंद्र है लेकिन परिधि पर हम अगर घूमते रहे घूमते रहे तो जन्मों जन्मों तक घूम सकते हैं जरूरी नहीं है हम कितना घूमे इससे केंद्र पर पहुंच जाएं। एक आदमी एक चाक की परिधि पर बैठ जाए और घूमता रहे घूमता रहे जन्मों जन्मों तक कभी भी केंद्र पर नहीं पहुंचेगा हम ऐसे ही घूम रहे हैं इसलिए हमने इस जगत को संसार कहा संसार का अर्थ एक चक्र जो घूम रहा है उसमें दो उपाय है होने के संसार में होने के दो ढंग हैं एक ढंग है परिधि पर होना एक ढंग है उसके केंद्र पर होना केंद्र पर होना धर्म है महावीर कहते हैं धर्म स्वभाव है वस्तु सहावो धम वो जो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है उसका आंतरिक अंतरतम वही धर्म है महावीर के लिए धर्म का अर्थ रिलिजन नहीं है ख्याल रखना मजहब नहीं है महावीर के लिए धर्म से मतलब हिंदू जैन ईसाई बौद्ध मुसलमान नहीं है महावीर कहते हैं धर्म का अर्थ है तुम्हारा जो गहनतम स्वभाव है वही तुम्हारी शरण है जब तक तुम अपने उस गहनतम स्वभाव को नहीं पकड़ पाते हो तब तक तुम प्रवाह में भटकते ही रहोगे और प्रवाह में जरा और मृत्यु के सिवाय कुछ भी नहीं प्रवाह में है मृत्यु केंद्र पर है अमृत प्रवाह में है जरा दुख केंद्र पर है आनंद प्रवाह में है चिंता संताप केंद्र पर है शून्य शांति प्रवाह है संसार केंद्र है मोक्ष महावीर को अगर ठीक से समझे तो जहां जहां हम पर्त को पकड़ लेते हैं परिवर्तनशील पर्त को वही हम संसार में पड़ते हैं जहां हम परिवर्तनशील पर्त को उघाड़ते हैं उघाड़ते चले जाते हैं तब तक जब तक कि अपरिवर्तित का दर्शन न हो जाए ये उघाड़ने की प्रक्रिया ही योग है और जिस दिन ये उघर जाता है और हम उस स्वभाव को जान लेते हैं जो शाश्वत है जिसका कोई जन्म नहीं फिर ही मृत्यु नहीं होगी हम सब खोजना चाहते हैं जरूर अमृत हम सब चाहते हैं कि ऐसी घड़ी आए जहां मृत्यु ना हो लेकिन वो घड़ी आएगी जब हम उसको खोज लेंगे जिसका कोई जन्म नहीं हुआ जब तक हम उसे न खोज लें जिसका कोई जन्म नहीं हुआ है तब तक अमृत का कोई पता नहीं चलेगा हम सब खोजना चाहते हैं आनंद लेकिन आनंद से हमारा मतलब है दुख के विपरीत महावीर कहते हैं आनंद से अर्थ है उसका जो कभी दुखी नहीं हुआ ये बड़ी अलग बात है हम चाहते हैं आनंद मिल जाए लेकिन हम उसी मन से आनंद चाहते हैं जो सदा दुखी हुआ जो मन सदा दुखी हुआ वो कभी आनंदित नहीं हो सकता उसका स्वभाव दुखी होना है महावीर कहते हैं आनंद चाहिए तो खोज लो उसे तुम्हारे भीतर जो कभी दुखी नहीं हुआ फिर अगर चाहते हो अमृत तो खोज लो अपने भीतर उसे जिसका कभी जन्म नहीं हुआ इसे वो कहते हैं धर्म कि धर्म का महावीर का वही अर्थ है जो लाओ से का ताओ से है धर्म से वही मतलब है जो हम इस अस्तित्व की आंतरिक प्रकृति मेरे भीतर भी वो है आपके भीतर भी वो है आपके भीतर मुझे खोजना आसान न होगा आपके पास में खोजने जाऊंगा तो आपकी परी थी ही, ही मुझे मिलेगी इसे थोड़ा देख लें हम दूसरे आदमी को कभी भी उसके भीतर से नहीं देख सकते या कि आप देख सकते आप दूसरे आदमियों को सदा उसके बाहर से देख सकते आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आपकी मुस्कुराहट देखता हूं लेकिन आपके भीतर क्या हो रहा है मैं नहीं देखता आप दुखी है तो आपके आंसू देखता हूं आपके भीतर क्या हो रहा है मैं नहीं देखता अनुमान लगाता हूं मैं कि आंसू है तो भीतर दुख होता होगा मुस्कुराहट है तो भीतर खुशी होती होगी दूसरा आदमी अनुमान है इनफ्ल है भीतर तो मैं केवल अपने ही देख सकता हूं। तब हो सकता है ऊपर आंसू हो और भीतर दुख ना हो ऊपर मुस्कुराहट हो और भीतर दुख हो भीतर तो मैं अपने ही देख सकता हूं एक ही द्वार मेरे लिए स्वभाव हाँ में उतरने का खुला है वो मैं स्वयं दूसरा मेरे लिए बंद द्वार है उससे मैं कभी नहीं उतर सकता हम सब दूसरे से उतरने की कोशिश कर रहे हैं हमारा प्रेम हमारी मित्रता हमारे संबंध सब दूसरे से उतरने की कोशिश दूसरे से हम प्रवाह में ही रहेंगे इसलिए महावीर ने बड़ी हिम्मत की बात है महावीर ने ईश्वर को भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि तो महावीर ने कहा ईश्वर भी दूसरा हो जाता है दी आदर्श उससे भी कुछ हल नहीं होगा तो महावीर ने कहा कि मैं तो आत्मा को ही परमात्मा कहता हूं और किसी को परमात्मा नहीं कहता कोई दूसरा परमात्मा नहीं तुम स्वयं ही परमात्मा हो एक ही द्वार है तुम्हारे अपने भीतर जाने का वो तुम स्वयं हो परिधि को छोड़ो और भीतर की तरफ हटो क्या है उपाय कैसे हम छोड़े परिधि को एक आखिरी सूत्र जो भी बदल जाता हो समझो कि वो मैं नहीं हूं शरीर बदलता चला जाता है महावीर कहते हैं जो बदलता जाता है समझो कि मैं नहीं हूं शरीर प्रति बदल रहा है एक धारा है अभी आपका मां के पेट में गर्भाधान हुआ था उस अंग का अगर चित्र आपके सामने रख दिया जाए तो आप ये पहचान भी ना सकेंगे कि आप ये थे लेकिन एक दिन वही आपका शरीर था फिर जिस दिन आप जन्मे थे वो तस्वीर आपके सामने रख दी जाए तो आप पहचान ना सकेंगे कि ये मैं ही हूं एक दिन वही आपका शरीर था अगर आपके पिछले जन्म की लाश आपके सामने रख दी जाए तो आप पहचान न सकेंगे एक दिन आप वही थे अगर आपके भविष्य का कोई चित्र आपके सामने रख दिया जाए तो आप पहचान न सकेंगे एक दिन आप वो हो सकते हैं शरीर प्रतिपल बदल रहा है महावीर कहते हैं जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं इसको धारणा करो इसको गहन में उतारते चले जाओ ये तुम्हारे चेतन अचेतन में पोर पोर डूब जाए कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं मन भी बदल रहा है प्रतिपल बदल रहा है। शरीर तो थोड़ा धीरे धीरे बदलता मन तो और तेजी से बदल रहा है तो महावीर कहते हैं जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं मन भी मैं नहीं हूं प्रतिपल धारणा को गहरा करते जाओ यही एकाग्र चिंतन रह जाए कि मन भी मैं नहीं हूं अभी ये विचार क्षण भर भी नहीं टिकता दूसरा विचार वो भी नहीं टिकता तीसरा विचार मन एक धारा है विचारों की वो भी मैं नहीं हूं ऐसा डूबते जाओ भीतर डूबते जाओ भीतर जब तक तुम्हें परिवर्तनशील कुछ भी दिखाई पड़े तत्काल अपने को तोड़ लो उससे दूर हो जाओ एक दिन उस जगह पहुंच जाओगे जहा कुछ परिवर्तनशील नहीं दिखाई पड़ेगा जिससे तोड़ना हो अपने को जिस दिन वो घड़ी आ जाए जहां कुछ भी परिवर्तित होता हुआ न दिखाई पड़े जानना कि धर्म में प्रवेश हुआ वही स्वभाव है और महावीर कहते हैं यही स्वभाव द्वीप है यही स्वभाव प्रतिष्ठा है यही स्वभाव गति है गति का अर्थ यही स्वभाव एकमात्र मार्ग है और कोई गति नहीं है और यही स्वभाव उत्तम शरण है अगर जाना ही है किसी की शरण तो इस स्वभाव की शरण चले जाओ अगर किन्हीं चरणों में सिर रख ही देना है तो इसी स्वभाव के चरणों में सिर रख दो और कोई चरण काम नहीं पड़ सकते और कोई शरण सार्थक नहीं है स्वभाव ही शरण है और अगर हमने महावीर के चरणों में सिर रखा और अगर हमने कहा कि जिसने जाना है स्वयं को उसकी शरण हम जाते हैं तो ये केवल अपनी शरण आने के लिए एक माध्यम है इस से ज्यादा नहीं जो इस शरण में ही रुक जाए वो भटक गया महावीर की भी शरण अगर कोई जाता है तो सिर्फ इसलिए कि अपनी शरण आ सके और महावीर की भी शरण जाता है इसीलिए कि हम नहीं पहुंच पाए अपने स्वभाव तक कोई पहुंच गया है जो हम हो सकते हैं कोई हो गया है जो हमारी संभावना है किसी के लिए वास्तविक हो गई लेकिन वो भी वस्तुतः हम अपने ही स्वभाव की सरल जा रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई गति कोई द्वीप कोई शरण नहीं आज इतना ही लेकिन पांच मिनट रुक